जय ओम विष्णु पात हंस परिवाजार अस्टो श्रीमदी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभु की ग्रंथराज चैतन्य चरित अमृत की राधमाधवास्त वृंदा श्रीमान yeah. महाप्रभु की निगौर प्रेमानंद yeah. जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय दैत चंद्र जया गौरव भक्त वृंद्र जोर भक्त ओम ज्ञान तिरादश ज्ञानांजन शकया चुरन्मित तस्मै श्री गुरव नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गादर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो हम बहुत लंबे समय के बाद पुनः चैतन्य चरितामृत पर चर्चा करेंगे तो मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूं इस गीत का फिर कुछ समय के लिए हम डिस्कस करेंगे तो ये जो गीत है भक्ति ठाकुर ने इसकी रचना की है और ये विशेष रूप से शरणागति से है तो भक्ति ठाकुर बहुत ही द्रवित होकर और अपने आप को बहुत ही नीच और अधम और पतित की इस भावना को प्रदर्शित करते हुए इस गीत को गा रहे हैं और वास्तव में देखा जाए तो भक्तिनोद ठाकुर ये हमारे लिए लिख रहे हैं मतलब हमारी स्थिति को वो प्रकट कर रहे हैं तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो महान आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने कहा कि ये विशेष रूप से रूप ठाकुर और भक्तनोद ठाकुर के गीत इतने प्रभावशाली है कि सारे वैदिक शास्त्रों का जो रहस्य है या निचोड़ है इन गीतों में है यदि कोई व्यक्ति गौड़िया सिद्धांत में मास्टर बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को इन गीतों से सीखना चाहिए तो इस प्रकार से शीला प्रभुपाद इनको वर्णित करते थे प्रभुपाद कहते कि ये गीत इतने पावरफुल हैं है जैसे ये थंडरबोल्ट के समान है वज्र के भाती हैं जिस प्रकार से इंद्र पहले पहाड़ों को पंख हुआ करते थे तो पहाड़ उड़ते उड़ते जहां मर्जी घूमते थे बादल के समान और जहां मर्जी लैंड हो जाते थे ना जैसे प्लेन लैंड होती है एक ही जगह होता है प्लेन आके वहाँ लैंड हो गई एयरपोर्ट में लेकिन ये जो पहाड़ है जहां था उड़ते उड़ते कहा भी लैंड हो जाते थे किसी पूरे गांव के ऊपर या सिटी के ऊपर तो इंदिरा को बड़ा गुस्सा आया इंदिरा ने अपने वज्र से क्या उनके पंखा तोड़ दी या फिर पहाड़ों को जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनका वज्र से तोड़ा करते थे इतना पावरफुल है वज्र तो उसी प्रकार से भागवतम कहता है कि जो कृष्ण के चरण कमल है उनका स्मरण करना भी वज्र के भांति है जो हमारे मन में जो पहाड़ पाप रूपी पहाड़ है उनको उध्वस्त करता है उसी प्रकार से ये गीत है जो वज्र के भाती हमारे हृदय में जाते हैं और हृदय की जो आसक्तियां हैं उनको तोड़ देते हैं और हृदय इतना निर्मल हो जाता है कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता है हम गीत को गाते तभी महसूस होता है कि कितने पावरफुल है यहाँ एक एक जो शब्द है जैसे इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, ये ना। है ना समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंदो। कितनी पोएटिक है या फिर आमितव नित्यदास दास भूलिया माया रद्द है अच्छी दया में तो कितना मतलब पावरफुल और कितनी पोएटिक है इनका उच्चारण करने मात्र से ही हमारा जो कठोर रुदाय है, है। तो तो नाथ अनादि काल से संचित मेरे कर्मों के फल के कारण मैं भौतिक भाव में गिर गया हूँ इस भाव को पार करने का कोई उपाय मुझे दिख नहीं रहा है मैं भौतिक विषय भोग के विषय प्रभाव के कारण दिन रात जल रहा हूँ फलस्वरूप मेरा मन कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर पाता मुझे हर समय कष्ट देने के लिए सहस्रो रस्सिया मेरी गर्दन के चारों ओर बंदी हैं। भौतिक भव भो सागर में भौतिक इच्छाओं की लहरें उपद्रव मचा रही हैं। मैं काम क्रोध इत्यादि छत्रुओं से भयभीत हूँ इस प्रकार मेरे जीवन का अंत हो रहा है दो ठग ज्ञान और कर्म मुझे दुख के सागर में डालकर सदा मुझे पतभ्रष्ट कर रहे हैं हे मेरे प्रिय मित्र कृष्ण आप तो दया के सागर कृपा सिंधु हो कृपा करके अपने बल द्वारा मुझे इस दयनीय स्थिति से निकालो और मेरी रक्षा करो हे अत्यंत कृपालो भगवान कृपया इस पति दास को अपने चरण कमलों की धूली का कन बना दीजिए ये वैसे ही है जैसे शिक्षा स्थम में है आई नंद तनुज किंकर मुदो इस प्रकार से कृपया शिल ठाकुर को आश्रय दीजिए मैं आपका नित्य दास हूँ आपको भूल जाने के फलस्वरूप मैं माया के रस्सियों द्वारा इस भौतिक जगत में बंद कर फस गया हूँ तो वैसे आपने आप में ये गीत बहुत शक्तिशाली है और इस पर इस पर पे आपने आप में एक बड़ा चर्चा हो सकती है तो ऐसे भक्तिनोद ठाकुर इन गीतों की रचना करते हैं तो भक्तिनोद ठाकुर भी चैतन्य चरित के बहुत प्रेमी भक्त थे वास्तव में देखा जाए चैतन्य चरित या चैतन्य महाप्रभु कि की लीला स्थलियों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जिसने पुनर्स्थापित किया है वो भक्ति ठाकुर है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को आज्ञा दी और उनके लिए पाच्चात देश ये नॉर्थ इंडिया था कहा कि पाश्चात्य देश में जाओ तो पाश्चात देश चैतन्य चरितवृत में आता है ये है इधर का नॉर्थ इंडिया तो रूप और सनातन गोस्वामी को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं कहते मैं जो काम नहीं करूंगा वो काम आप लोग करने वाले हैं ये आपसे करवाना है मुझे आपका शरीर मेरा प्रधान साधन है जिस शरीर के द्वारा मुझे आप लोगों से सेवा लेनी है कौन कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और विशेष रूप से रूप गोस्वामी दोनों को भी एक प्रकार से लेकिन ये शब्द सनातन गोस्वामी को कहे थे उन्होंने तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इन गोस्वामियों को भेजते और बहुत सारे आज्ञा देते कि अपने आचरण से शिक्षा दो लीला स्थलियों का निर्माण करो लीला स्थलियों को ढूंढो ग्रंथों की रचना करो और विशेष रूप से वैष्णव सदाचार कैसे होना चाहिए उसके ऊपर ग्रंथ आदि लिखो तो इस प्रकार से ये सारी आज्ञा दी और वास्तव में नहीं गोस्वामियों ने वृंदावन को क्या किया प्रकट किया वृंदावन एक प्रकार से बंद फूल की तरह था है कि नहीं वो फूल दिखाई भी नहीं दे रहा था लेकिन ये जब गोस्वामी आये इन्होंने क्या किया कि एक एक पंखुड़ी खोली एक एक वन एक एक लीला स्थलिया एक एक मंदिर तो ऐसे वृंदावन फिर से अनकवर्ड हो गया और फिर से ये चमकने लगा और सारे जगत में प्रभुपाद ने उस वृंदावन की महिमा को फैलाया तो ऐसे ठाकुर जब शुरुआत में वो महाप्रभु के बारे में जानना चाह रहे थे तो किसी ने कहा कि चैतन्य चरितमृत एक में वो ग्रंथ है जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है और उसका वितरण किया जा सकता है और उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है तो सबसे पहले भक्तिर ठाकुर ने इस ग्रंथ को ढूंढना शुरू किया ऐसे तो है नहीं कि, कि किसी को एसएमएस कर दिया मेल किया या फोन किया कि चैतन्य चरित अमृत अवेलेबल है क्या बीबीटी में उस समय अब सोचो हाँ प्रिंटिंग आदि जो ये वैदिक ग्रंथ है कौन उनको छापेगा है ना कौन हर एक को तो अपना धन इकट्ठा करने की चिंता लगी रहती है नहीं भौतिक संसार में तो लेकिन ये जो मूल्यवान ग्रंथ आदि है इनको कौन उजागर रहेगा रखेगा वास्तव में जो लिटरेचर इन महान आचार्यों ने साधुओं ने क्या किया है छापे हैं या फिर लिखे हैं और वो अभी तक बने हुए हैं अदरवाइज कोई आदर व्यक्ति ने नहीं किया इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो भक्ति ठाकुर जब चैतन्य चरितमृत बहुत ढूंढ के उनको मिला एक कॉपी में और वो भी कुछ ठीक से नहीं थी कई सारे श्लोका मिसिंग थे आ, कुछ चैप्टर गायब थे ऐसी कई सारी चीजें थी तो उस ग्रंथ को लेकर भक्तिनो ठाकुर राधा आए क्यूँ उनको पता था महाप्रभु के जो भक्त है राधा में भजन करते कुछ ना कुछ जिनके पास कौन सा बुक होगा चैतन्य चरितमृत क्योंकि यहाँ तो उद्गम है उसका रघुनाथ दत् गोस्वामी प्रवचन देते थे और कृष्णदास कविराज सुनते थे फिर मदन मोहन की आज्ञा और वैष्णव जो हरिदास पंडित आदि की गोविंद देव के जो भक्त है उनकी आज्ञा से फिर जितना इन्होंने सुना था जितने नोट्स बनाए थे उनको उन्होंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ये लिखते हैं कि मैंने जो जो सुना है वो मैंने बोल दिया ऐसा कृष्णदास कविराज कई जगह कहते हैं तो इस प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर आए और भक्तिनोद ठाकुर ने फिर एक ओरिजिनल कॉपी ढूंढी जो भी उचित थी फिर उसके साथ अपनी कॉपी मिलाए कौन कौन से श्लोका मिसिंग है हम तो इतनी चिंता करते नहीं वैसे हम पढ़ना नहीं चाहते अच्छा है कि पेज मिसिंग हो जाए बहुत सारे नहीं इतने हम दुष्ट के हैं तो लेकिन भक्ति रोध ठाकुर जो महान आचार्य हैं महाप्रभु की हर एक जो वाणी है हर एक शब्द महाप्रभु की प्रशंसा के लिए इस्तेमाल किया है उसको भक्त खोना नहीं चाहता उसको क्या करना चाहता है अपना धन बनाना चाहता है का। इस प्रकार से भक्ति ठाकुर चैतन्य चरितमृत को ठीक रूप से स्वीकार करते हैं और फिर उसके द्वारा बाकी ग्रंथों का निर्माण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है मायापुर नवद्वीप में उसकी पुनर्स्थापना करते हैं और बल्कि उनकी इच्छा क्या थी भक्ति ठाकुर की मैं जब वो तारकेश्वर नाम का एक स्थान है कलकत्ता में वहाँ जब आए तो उनको लगा कि मुझे ना ब्रज में जाके भजन करना चाहिए तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं महाप्रभु सपने में है नहीं नहीं ब्रज तो यही है नवद्वीप मायापुर हाँ तुम यहाँ जाओ उसको उजागर करो तो भक्तिनोद ठाकुर ने वास्तव में नवद्वीप मायापुर को प्रकाशित किया इसलिए भक्तिनोद ठाकुर को कौन से गोस्वामी कहते हैं सप्तम गोस्वामी जो काम गोस्वामी ने किया ना वही काम भक्ति ठाकुर ने किया है तो इस, इस प्रकार इस के कैलिबर के वैष्णवा भक्ति ठाकुर इतने महान आचार्य तो उनका गीत हम पढ़ रहे थे और हम चैतन्य चरित बहुत दिन पहले हाँ, चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए थे है ना और हम भी बहुत दिनों के बाद वापस आ रहे हैं हाँ, दक्षिण भारत की यात्रा से महाप्रभु वापस आए थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु सारोवंट भट्टाचार्य के द्वारा जो जगन्नाथपुरी के अलग अलग भक्त हैं उनसे मिलते हैं और फिर वहाँ काशी मिश्र का जो घर है उसको काशी मिश्र आलय कहते हैं उस घर के अंदर एक रूम है उसको गंभीरा कहते हैं क्या कहते हैं गंभीरा महाप्रभु उसमें रहते थे आज भी हम जगन्नाथपुरी जाते तो महाप्रभु का निवास स्थान पूछा जाते तो लोग जाते कि हाँ मुझे गंभीर जाना है लेकिन काशी मिश्र का जो आलय है उसमें एक रूम, रूम महाप्रभु रहते चैतन्य महाप्रभु रहते थे और बस और उसी को गंभीर एकांत सेक्लूजन और उसी में कृष्ण नाम रूप बुन लीलाओं में निमग्न रहते थे उसी में ही कृष्ण के प्रति विराह की अनुभूति करते हुए क्रंदन करते थे हाँ। और सदैव उनके जो सेवक है गोविंद उनके सामने डोर में हुआ करते थे स्वरूप दामोदर रामानंद राय ये दो भक्त हमेशा क्लोज रहते थे जिनसे सदैव कृष्ण कथा की चर्चा किया करते थे तो हम ऐसे अलग अलग भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए कैसे कैसे आते हैं मतलब महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आये और एक स्थान में रुक गए हाँ कहा पूरी में तो फिर क्योंकि सन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु नवदीप से आए थे तो महाप्रभु से संबंधित जितने भी भक्त जहां तहां थे क्योंकि चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य से पूर्व अपने भक्तों का प्राकट्य अलग अलग स्थानों में और अलग अलग कुलों में किया था ऐसे स्थानों में उनका प्राकट्य किया था जिन स्थानों में वास्तव में गंगा नहीं बहती है जिन स्थानों में पांडव नहीं गए हैं ऐसे स्थानों को अपवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पांडवों ने भ्रमण नहीं किया या भगवान राम देखो ये कितना भ्रमण करते करते गए थे वनवास में नहीं पांडव जैसे महान भक्तों के चरण जहाँ पड़े हैं वो भूमि पवित्र है अभी यहाँ तो हस्तिनापुर है लेकिन भूले गए पांडवों का स्मरण ही नहीं होता दिल्ली में रहते नहीं तो ऐसे तो उस स्थान को अपवित्र माना जाता है जिस स्थान में गंगा नहीं बहती और जिस स्थान में पांडवों ने भ्रमण नहीं किया तो उन स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया उन स्थानों को भी पवित्र करने हेतु अपने भक्तों का प्राकट्य किया कई सारे स्थानों में जो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है और अभी भी देखा जाए महाप्रभु की कृपा से वो अभी ये वैष्णव कहाँ कहाँ प्रकट हो रहे हैं कोई अफ्रीका में प्रकट हो रहा है कोई अमेरिका के किसी कोने में प्रकट हो रहा है कोई लंडन कोई चाइना में भी आजकल वैष्णव आ रहे हैं तो कहने का तात्पर्य है कि वहां कहा भगवान राम जाएंगे कहा पांडव गए होंगे और कहा गंगा बहेगी हाँ तो लेकिन वास्तव में महाप्रभु की जो कृपा है वह व परंपरा सब जगह फैल गई है तो ऐसे महाप्रभु ये जो भक्त फिर क्या होने लगे वहाने लगे महाप्रभु के पास जिस प्रकार से समंदर की ओर सारी नदियां आती हैं है ना या फिर कोई स्वेट का गुड़ रख दो तो सारी चीटियां क्या हो जाएंगी दूर दूर से आएगी तो महाप्रभु महाप्रभु है तो बाकी छोटे छोटे प्रभु सब जगह से उनके पास आ रहे थे उनकी सेवा में तत्पर होने के लिए तो हमने सुना कि अलग अलग भक्त आए उनमें से हम चर्चा कर रहे थे चर्चा कर रहे थे स्वरूप दामोदर के बारे में किनके बारे में स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के संगीत है एक प्रकार से और स्वरूप दामोदर इतने अच्छे गायक थे कृष्ण कथा या कृष्ण नाम का कीर्तन बहुत मधुरता से किया करते थे गंधर्व के समान थे ये जो गान बजाने की जो कला है वो गंधर्व कला कही जाती है गंधर्वों का आशीर्वाद है जो गाने बजाने में नाचने में कुशल है और जो ये स्वरूप दामोदर थे ये शास्त्रों में पंडित थे विद्वान थे किनके समान बृहस्पति के समान हाँ इसलिए कहते कि दामोदर सम आर महामती की दामोदर पंडित स्वरूप दामोदर के समान और कोई महापुरुष नहीं है महाप्रभु के सेक्रेटरी फर्स्ट पर्सन महाप्रभु का इन एंड आउट कोई जानता है तो स्वरूप दामोदर है महाप्रभु क्या सोच रहे हैं महाप्रभु अभी किस भाव में है इस भावना को और वर्धित करने के लिए कौन सा गीत गाना चाहिए कौन सा श्लोक बोलना चाहिए ये कौन क्यों कौन जानता है स्वरूप दामोदर ये एक हासियत ये जो ग्रंथ रचना की है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय या स्वरूप दामोदर विशेष रूप से एक डायरी लिखा करते थे रोज क्या क्या घटित हुआ आज महाप्रभु की लीला तो उसको कड़चा कहा जाता है उस बंग उड़ीसा में स्वरूपेर कड़चा स्वरूप दामोदर का कड़चा कड़चा मीन्स डेली डायरी जो वो लिखते थे कि आज क्या क्या घटनाएं हुई क्या क्या लीलारों कैसे संस्कृत श्लोकों में श्लोकबद्ध किया करते थे उन डायरी का आधार बनाकर ये जो आचार्य हैं इन्होंने क्या किया है इन ग्रंथों की रचना की है जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो चरित्र आदि हैं तो ऐसे सौरभ दामोदर महाप्रभु के नित्य संगी हैं तो सौरभ दामोदर आए महाप्रभु से मिलने के लिए और बल्कि स्वरूप तो दामोदर आदवित आचार्य को नित्यानंद प्रभु आदि को बहुत अधिक प्रिय थे दामोदर आसी सी हैला चरण पड़िया श्लोक पड़ी तेला तो दामोदर स्वरूप दामोदर है महाप्रभु को क्योंकि वो घर से भी वो भाग्य चले गए थे महाप्रभु ने जो सन्यास लिया इन्होंने सोचा मैं क्या कर रहा हूं पढ़ाई करके ये भी निकल पड़े वाराणसी बनारस सीधा संन्यास के लिए लेकिन संन्यास आदि उन्होंने स्वीकारा नहीं तो ऐसे सर्व दामोदर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को देखकर दंडवत करते हैं दंडवत चरणे पड़े श्लोक पड़े ते लागे ला। तो श्लोक याद होना कितना महत्वपूर्ण है श्लोक आना तो जहां तहा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं है वो ऐसे वैसे नहीं आ गे नथु खरे ने ऐसे होता न कि बस ना, काम चलाओ भक्ति करनी है काम चलाओ शास्त्र अध्ययन करना है नहीं लेकिन महाप्रभु के जो भक्त हैं, उनमें वो बहुत अधिक प्रकांड विद्वान थे शास्त्रों के भक्ति युक्त ज्ञान से वो पूरे थे तो ऐसे स्वरूप दामोदर जो पहली बार महाप्रभु से मिले उन्होंने क्षमा याचना की कि मैं आपके चरणों को छोड़ चला गया था बनारस आदि लेकिन आते हैं और उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करते हैं दंडोत् प्रणाम करके एक श्लोक उच्चारण करने लगते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, तो वो श्लोक में बोलता हूँ बहुत बड़ा है, धुनित विशदया प्रेम हैामोदया शाम शास्त्र विवादया रसदया दया मादया रस मा शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया, दया निधे भूया दयान मनोदया मतलब दया के अलावा कोई और उच्चारण ही नहीं कर रहे स्वरूप दामोदर यह कहते हैं हे कृपा के सागर से चैतन्य महाप्रभु आपकी शुभ कृपा जागृत हो जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली हैं आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है निसंदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उलती है जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिन, महिन्मावित करती है आपकी अहेतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे तो इस प्रकार से ये चैतन्य चंद्रोदय नाटक का श्लोक है हाँ जो स्वरूप दामोदर ने उच्चारण किया है इसमें महाप्रभु की जो दया है और महाप्रभु कैसे बद्ध जीवों पर अपनी जो कृपा है उसका वितरण करते हैं हाँ इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं तो वास्तव में एक वो वही बात कह रहे हैं जो बात रूप गोस्वामी जब पहली बार मिले थे एक प्रकार से देखा जो जो भी महाप्रभु से मिलेगा सबसे पहले वो एक चीज अनुभव करेगा क्या की महाप्रभु कृपा की सागर है रूप गोस्वामी पहली बार मिले अनुपम के साथ और उन्होंने जब प्रणाम किया तो उन्होंने बोला नमो महा व्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे क्या आप वास्तव में सबसे अधिक व्या हैं दयालु हैं दानी हो तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दया के सागर हैं या दया के अवतार हैं उठाई महाप्रभु कैल अलिंगन दुई जने प्रेमावेशन तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया अपने जो भक्त हैं उठाया महाप्रभु कैला आलिंगन उन्होंने उनको उठा लिया किसको उठा लिया स्वरूप दामोदर किसने उठाया चैतन्य महाप्रभु ने उनको जैसे उठाया आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में आकर अचेतन हो गए ये बड़ा सर्वसामान्य था हा वहां चैतन्य महाप्रभु के समय में आ, पागल की भाती नाचना करंदन करना अचेत हो जाना मूर्चित हो जाना रो पड़ना ये क्या था बड़ा सर्वसाधारण था हरेक भक्त के हृदय में ये सारे जो भगवत विकार हैं, वो प्रकट होते थे तो दोनों ही चैतन्य महाप्रभु और ये दोनों प्रेमावेश में आचेत होकर गिर पड़ते हैं कतक्षणे क्षण जने स्थिर जबे हेला तबे महाप्रभु तारे कही तेला तो दोनों जब स्थिर हो गए शांत हो गए अपने मूर्छा से बाहर आए है तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहने लगे स्वरूप दामोदर से तुम्हें जे आशिबाजी सपने ते देखिला भाला अंध अंधजन दुई नेत्र कितने महाप्रभु अपने भक्ति ऊपर निर्भर है हा वो बस कहते कि वास्तव में वो कहते कि मैं आप आने वाले हो ये मैंने क्या देखा था स्वप्न देखा था चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप आ रहे हो यह अत्यंत शुभ है और ये स्वप्न मैंने देखा था तो मैं वास्तव में क्या हुआ भाला हेल बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ कि मेरे जैसे अंधे व्यक्ति को अंधा जेना दुई नेत्र पायला कि मैं कौन हूं अंधा हूं लेकिन आप जैसे भक्त एक प्रकार से देखा जाए हम हमारे जीवन में कोई डिवोटी नहीं आया तब तक हम क्या थे अंधे थे लेकिन हम अपने आप को तो बड़े वो समझते थे क्या समझते थे अंधे के विपरीत क्या होता है दृष्टिवान दृष्टिवान हाँ दृष्टिवान समझते थे हाँ तो इसलिए हा? महाप्रभु ये वास्तव में महाप्रभु के लिए लागू नहीं हो रहा है यह हमारे लिए है कोई डिवोटी हमारे जीवन में आया जिसने वास्तव में कृष्ण भावना हा? से हमें कृष्ण भावना हमें प्रदान की तो धीरे धीरे हमारे जो पलके हैं ना खुलने लगे जैसे जैसे भक्तों का एसोसिएशन हम बढ़ाते हैं जैसे जैसे भग, भगवत सेवा में नियुक्त होते हैं गुरु की शरण ग्रहण करते हैं वैसे वैसे ये बंद आंखें क्या होने लगती है खुलने लगती है एक एक बीमारी होती है ना आंखें बंद हो जाती हैं, क्या कहते हैं उसको नहीं चिपक जाती है सुबह सुबह आप उठोगे होती है आई फ्लू, फ्लू, फ्लू जो भी है गाँव में तो बहुत होता था बचपन में तो आप परेशान रहते थे सुबह आखे नहीं खुलती फिर गरम पानी लेके कुछ क्या करते थे मदर आदि तो वैसे ही आ धीरे धीरे धीरे फिर आंखें खुल जाती है हा? तो वैसे ही हैं हम पिशाचनी की गोद में सो रहे हैं और पिशाचनी इतना पकड़ा है टाइट कि आंखें बिल्कुल घोर निद्रा में हैं आंखें खुली नहीं रही हैं जैसे आप बहुत घोर निद्रा में होते हो तो आखे खुलने में बड़ी जैसे मंगल आरती में उठना होता है तो बहुत कष्ट होता है शरद इजीली आंखें नहीं खुलती हमारे तो वैसे ही है भौतिक जीवन में विषयों के द्वारा ये आंखें बिल्कुल ढक गई हैं लेकिन भक्त जैसे हमारे जीवन में आता है तो आंखें खुल जाती है और वास्तव में हम अंधे हैं धुतराष्ट्र की तरह तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं वास्तव में एक अंधे व्यक्ति के समान था लेकिन आज मुझे क्या आ गई है दो आंखें मुझे प्राप्त हो गई है दृष्टि फिर से मुझे मिली है हाँ, इसलिए आध्यात्मिक गुरु को हम स्वीकारते हैं हाँ तो उनके लिए हम प्रणाम मंत्र कहते हैं ओम अज्ञान तिमी ज्ञान जन शला कया चुन मिलितम तस्मय श्री गुर नरोत्तम दस ठाकुर ने लिखा है स्वरूप कहे प्रभु मोरभ क्षमा अपराध तोमा छाड़ी अन्यत्र कर प्रमाद तो स्वरूप दामोदर को गर्व नहीं हो रहा है की देखो मैं इनकी आंखें हूँ कितना बड़ा हूँ मैं वो कहते की वास्तव में उससे अपराध हुआ है क्या अपराध किया मैं आपके चरणों को छोड़कर किस्या और स्थान में चला गया बनारस में किस्या और आचार्य की शरण ग्रहण करने गया लेकिन कुछ समय दिन बीतने के बाद सरो दामोदर वापस महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए जगन्नाथपुरी आते है। कहते हैं कहते कि आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं किसी अन्य स्थान में गया था और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तो हमारा चरण मोरा ना ही तोमा छाड़ी पापो मुई गेनु अन्य देश तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि हे है चैतन्य देव आपके चरण कमलों में है, मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है आपके चरण कमलों को छोड़कर यदि प्रेम होता तो मैं आपके छोड़कर नहीं जाता इससे पता चलता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि आपको छोड़कर चला गया आपके चरणों की सेवा को छोड़कर चला गया कोई व्यक्ति कहे की मैं पापी नहीं हूँ तो शास्त्र कहते हैं क्या प्रमाण है कि व्यक्ति पापी है जिसके पास ये बॉडी है ना ये प्रमाण है कि वो पापी व्यक्ति है ये भौतिक शरीर ही अपने आप में भगवान के विरोध में हम खड़े हुए हैं हमने वो पुकारा है ऐलान जंग हाँ ये पापी होने का पहला गुण है हमारे साथ ये जुड़ी हुई चीज है शरीर ही हा पाप से भरा पड़ा है मोई तो मा छाड़ी ला तुम्हें ना छाड़ी कृपा पाश गले चरणे आनिला तो बड़े ही विनम्रता के वचन स्वरूप दामोदर कह रहे हैं वो कहते हैं मोरे ना छाड़ीला कि मैंने आपको छोड़ा लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा कृपा पाश गले बाधी चरणे आनिला ये वास्तव में असली जो स्वामी हैं असली जो नाथ है उसका ये लक्षण है हा? कि कहते कि वो सेवक बहुत महान है चैतन्य महाप्रभु मुरारी मुरारी गुप्त और जो रूप सनातन के छोटे भाई है वल्लभ अनुपम जिनको कहते हैं इन दोनों का गुणगान करते हैं अंत्य लीला के दूसरे तीसरे अध्याय में जहा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले तो क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ था रूप गोस्वामी मिलकर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को और वो महाप्रभु को छोड़कर या उनसे निवेदन लेकर वृंदावन चले गए थे जगन्नाथपुरी से रूप गोस्वामी और उसके एक हफ्ते के बाद सनातन गोस्वामी आए वृंदावन से ये दोनों अलग अलग रूट से आए थे तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप अभी अभी आपके भ्राता गए वृंदावन रूप गोस्वामी रूप अभी अभी गया है और आपके जो छोटे भाई हैं, उनको अभी गंगा प्राप्ति है ल मतलब अभी अभी उन्होंने शरीर त्यागा है तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप कितने दयालु हो हमारे जैसा नीच वंश में हमने जन्म ग्रहण किया है उस वंश को भी आपने पवित्र कर दिया है और इस वंश के हम तीनों भाइयों को अपने चरणों में शरण प्रदान की है तो महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे तो जब महाप्रभु से सुना कि उनके छोटे भाई का देहांत वहां तो है तो सनातन गोस्वामी कहते हैं सही में अनुपम की जो भक्ति है वो बहुत दृढ़ थी हम दोनों कृष्ण का भजन करते थे और अनुपम छोटा भाई किसकी, भा, किसका भजन करता था श्री राम का हम कहते थे अरे ये तो कृष्ण सर्वाकर्षक है कृष्ण कथा में आनंद लो कृष्ण का नाम सेवा आदि करो तो अनुपम को इतना आसक्त हो गया था भगवान राम में कृष्ण में मन लगाना उनके लिए कठिन था तो एक दिन अनुपम गए संध्या के समय अपने रूम में और फिर भगवान कृष्ण में मन लगाने का प्रयास कर रहे थे सुबह उठ के आ गए पूरी रात सोए नहीं आके रोने लगे कि मैं मेरा जो माथा है भगवान राम की सेवा के बिना उनके चरणों की सेवा के बिना और किसी जगह ये नहीं लगा नहीं सकता इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए तो ये दोनों भाई बहुत खुश हो गए कितने महान हो तुम कि उनकी सेवा में इतने फिक्स हो कि उन, उनसे रंश मात्र अलग नहीं हो रहे हो तो महाप्रभु को मुरारी गुप्त की याद आई मुरारी गुप्त को भी महाप्रभु हमेशा बोलते थे किसका भजन करो कृष्ण का लेकिन वो राम का वो हनुमान है मुरारीगुप्त कृष्ण लीला में कौन है हनुमान आप मायापुर जाओगे तो चैतन्य गौड़िया मठ के पीछे ही वो है मुरारी गुप्त का हाउस है जहाँ वो वो श्री राम के विग्रह है तो ऐसे मुरारी गुप्ता को भी महाप्रभु को उनका स्मरण आया और इस प्रकार से तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में इस प्रकार से सेवक होना होना चाहिए चाहिए और इस प्रकार से जो स्वामी होना चाहिए। सेवक ऐसा हो जो अपने स्वामी के चरणों को छोड़कर कभी जाने के लिए तत्पर नहीं है हमेशा उनके चरण में फिक्स कोई भी चीज ऐसी जगत की नहीं हो जो उनकी सेवा से उस आ, भगवत सेवा से उस सेवक को विचलित कर पाए और महाप्रभु ने कहा कि स्वामी भी ऐसा हो जो अपने सेवक को कभी भूले ना और सेवक चाहे जहां मर्जी जाए उसको पकड़ के अपने चरणों में लगाए और वो महाप्रभु स्वयं है अभी अभी तो दक्षिण भारत की यात्रा गए थे केरला में उनके साथ उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी था कौन था कृष्णदास कृष्णदास वह भट्टातारी जो ग्रुप था भट्टातारी कुछ लोग थे वो क्या करते थे अच्छे अच्छे परिवार की स्त्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करते थे और अपने क्याम में उनको एंट्री दे देते थे तो उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी भट्टा तारी जो ग्रुप है जमात फिर ये और लोगों को अट्रैक्ट करते थे तो चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा से गुजर रहे थे और उनके साथ एक सिंपल सरल ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण था कृष्णदास अभी कृष्णदास वहां की कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री धन देखा मतलब श्री रूपी धन को देखा और ये कृष्णदास आकृष्ट हो गया और रात्रि को महाप्रभु अपना विश्राम कर रहे होंगे सुबह उठे मेरा असिस्टेंट कहा चला गया मेरा जलपात्र तो यहाँ पड़ा है वस्त्र आदि भी है देखा ये सर्वेंट है नहीं गायब हो गया महाप्रभु उठे उनको पता चला की उनका जो सेवक है वो भट्टाधारियों के संग गया है स्त्रियों के संघ के लिए आकृष्ट होकर चला गया है हाँ तो फिर महाप्रभु गए गए तो उनसे पहले प्रेम से बात की ना कि देखो मैं तो सन्यासी और आप भी सन्यासी सन्यासी हो, वो सन्यासी के वेश में करते थे आ, तो कहते क्यों मेरे पास तो वैसे कोई मेरा धन संपदा आदि नहीं है अरे एक मेरा सेवक मेरे साथ है संगी है उसको भी आप लोगों ने ले लिया उसको वापस कर दीजिए वो लोग बहुत गुस्सा हो गए उन्होंने अपने शस्त्र निकाले तलवार और त्रिशूल आदि निकाले होंगे महाप्रभु पर मारने के लिए वो तत्पर हो गए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है तो उन पर कौन ये कर सकता है प्रहार तो सारे जो आश्र उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए ये किए तत् शुरू किया तो सारे आश्रय उनके शरीर पर ही गिर पड़े और उनको ही छेदने लगे भेदन करने लगे वो आश्र जो है तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनका सेवक खड़ा है गए उसकी चोटी पकड़ी छोटी होना बहुत आवश्यक है हमेशा छोटी रखिए चूल्हे धरी वर्ड आता है चूल्हे धरी चूल्हे मीन ये पकड़ के भगवान लेके आते हैं नरोत्मदास ने लिख दिया वो कहते हैं कि मैं वृंदावन से बाहर चला गया माया मुझे लेके गई लेकिन आप क्या करो केश धरी हे कृष्णा आप मेरे केश पकड़ के फिर से आपके चरण कमलों में मुझे फिक्स करो ब्रज में रखो ब्रज से बाहर मुझे मत ले जाओ ये माया बार बार ले जाती है मुझे बाहर लेकिन आप मेरे केश पकड़ के ला के आपके चरणों में रखो तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक का चोटी पकड़ कर लेके आते और फिर कहते अभी मेरी जिम्मेदारी है तुम तो मेरे साथ आए हो इसलिए पूरा जिम्मेदारी किसका है मेरी है तो महाप्रभु उन, उनको लेते हैं स्वीकार करते मतलब अपने सेवक को जाने नहीं देते अपने चरणों से दूर तो उसी बात को सौरभ दामोदर कह रहे मुई तो मां छाड़ी आपको छोड़ दिया कई बार भजन भक्ति करते करते भक्तों के बीच में कुछ ये हो जाता है क्या है मन मुट्ठा हो जाता है या फिर भगवान से मन मुट्ठा हो जाता है भक्ति इतनी बढ़ जाती है बढ़ती तो है नहीं भौतिक <laughs> <laughs> प्रॉब्लम आते है ना फैमिली प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू कई सारी चीजें आती है तो हम भगवान से मनमुटाव करने लगते फिर भजन छोड़ देते बहुत हो गया भक्तों से होता है तभी भी छोड़ देते कुछ प्रॉपरली हमें ट्रीट नहीं किया गया तभी भी छोड़ देते मतलब हम तो मतलब भगवान पर उपकार कर रहे हैं, नहीं भक्ति <laughs> करके कृष्ण पर हम फेवर दिखा रहे हैं, कृष्णा मैं आपके ऊपर फेवर कर रहा हूं या डिवोडिस के ऊपर फेवर कर रहे है नहीं तो वास्तव में हम किसी न किसी बहाने बनाकर जो हमेशा कृष्ण से दूर जाता है उनके चरणों से मुई तो मा छी लुमी मोरे ना छाड़ी ना लहते मैंने तो आपको छोड़ा लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा यही तो है कृष्ण की करुणा हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण कभी भी <coughs> भूलते नहीं जीवों को हमेशा वो कुछ ना कुछ बहना बनाते ये जगत में आते कुछ ना कुछ बहाना बनाते किसी भक्त का जन्म मतलब भक्तों को एपियर करवा देते हैं कुछ न कुछ करते रहते कृष्णा हमेशा अभी पहले भक्ति मूवमेंट आया था फिर अभी प्रभुपाद को भेज दिया भक्ति को भेजा अभी नया मंदिर आ रहा है नहीं पंचतत्व तत्व हो गए वहाँ इतने लाइफ साइज और अभी वो विशाल मंदिर आएगा तो मतलब कृष्णा लगे हुए हैं वो छोड़ेंगे नहीं हर जीव को वापस लाने के लिए तत्पर है गंगा को भेजा की पूरा चरणाम जाए उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे यमुना को भेजा मतलब कितना कर रहे कृष्ण वैसे हम सोचे कि कृष्ण हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं लेकिन हम इतने पक्के विठल्ले हैं भजते हुआ हम दृढ़ <laughs> हमने भी दृढ़ता से सोचा है कि मुझे भगवान की शरण नहीं ग्रहण करनी है मुझे उनकी सेवा नहीं करनी है ऐसी हमारी बद्ध स्थिति है तो वो कहते कृपा पाश गले बांधी शरण या आपने एक रस्सी बांधी मेरे गले में कौनसी कौनसी रस्सी फांसी के लिए भी रस्सी बांधते हैं गले में सुसाइड करने के लिए यहां वो कह रहे हैं कृपा पाश हाँ उनकी जो कृपा रूपी रस्सी है उसको गले में बांधा है और खींच के खिलाए है तो ये कृष्ण की कृपा को सदैव हमें अपने जीवन में देखना चाहिए हर रोज देखना चाहिए है ना इससे क्या होगा हमारा जो फेत है कन्विक्शन है डिटर्मिनेशन है ये सारा बढ़ता है कृष्ण भक्ति में रोज हम अपने जीवन में कृष्ण का हाथ देखे हा, सोचे कैसे दे, देखा जा सकता है किसी न किसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि क्या कृष्ण ने आज क्या अनुकंपा कर दी मेरे ऊपर कि जिसके द्वारा वास्तव में कृष्ण मुझे गाइड कर रहे एक प्रकार से तो एक भक्त को सदैव अपने जीवन में अनुकंपा या कृष्ण का अपने जीवन में हाथ देखना चाहिए हाथ देखने का मतलब है कृपा को देखना तब स्वरूप कैल चरण वंदन नित्यानंद प्रभु कैला प्रेम आलिंगन तब स्वरूप दामोदर किन मिले नित्यानंद प्रभु से नित्यानंद प्रभु के चरणों में वंदना की और वैसे आ, फिर नित्यानंद प्रभु ने उनका आलिंगन किया जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सभा संगे सबास कर मिलन तो स्वरूप दामोदर ऐसे नहीं है कि बस अभी भगवान और मैं बाकी भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है ये नहीं जहाँ भी महान महान भक्त महाप्रभु से जब भी मिले हैं तो महाप्रभु कहते जाओ उनके भी आशीर्वाद दो किनका इन सारे वैष्णवों का इनकी कृपा से हाँ, आप कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हो तो महाप्रभु अपने भक्तों के संग में ये, ये प्रैक्टिकल ये सारी शिक्षाएं प्रदान करते है इवन रूप सनातन को जब राम केले में मिले थे पहली बार तो वहां भी उन्होंने हरिदास हरिदास ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया कि रूप सनातन आए हैं आपसे मिलने के लिए महाप्रभु तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे हाँ हम रिसेंटली राम गए थे पिछले एक दो हफ्ते पहले बहुत ही रिमोट और इतना सुंदर विलेज है बांग्लादेश बॉर्डर से पांच किलोमीटर दूरी पर है तो इतना मतलब मतलब वृंदावन मुझे लगा वृंदा इतने गाय आदी तो मैंने वृंदावन में भी नहीं देखी <coughs> वहां सब जगह जलाशय जलाशय रास्ते में जाएंगे तो बड़े बड़े जलाशय नारियल के पेड़ और डेट्स के पेड़ और मैंगो ट्रीज का सुगंध पूरे रास्ते में आ रहा था तो बांग्लादेश बॉर्डर है तो वहां केवल ट्रक्स खड़े थे वहाँ कई किलोमीटर आपको व्हीकल अलाउड नहीं है शायद एक घंटे में कोई जिप जाती है बस लोगों को लेकर अदरवाइज कोई व्हीकल नहीं तो खाली रास्ता तो होता था जनरली जब हम गए संध्या के समय में तो वहां सब जगह इतना सुंदर वातावरण और उस समय वो बंगाल का कैपिटल था अभी तो एक छोटा सा विलेज है जहां से दुकान भी नहीं आप कहोगे तो कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए रेयरली आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक कोई या तो नहीं मिलेगी कोई चीज ऐसा स्थान जहाँ रूप सनातन रहा करते थे और वास्तव में उन्होंने जब, जब जब जितने दिन रूप सनातन वहां रहे वहा उन्होंने यही किया है उस उस स्थान को वृंदावन बनाया जिसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं तो वहां सारे जगह जलाशय आज भी जाएंगे तो अष्ट सखी कुंड आठ सखियों के कुंड और फिर राधा कुंड और श्याम कुंड है रूप सागर है इतना बड़ा विशाल जलाशय रूप सागर दूसरा सनातन सागर मतलब ऐसी हाँ चीज जो वृंदावन में सारी चीजें एक प्रकार से उन्होंने वहां क्रिएट की थी तो महाप्रभु विशेष कृपा दिखाने के लिए गए थे वहां अपने भक्तों के साथ उनके साथ नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बहुत सारे थे। तब हरिदास ठाकुर ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया फिर महाप्रभु ने अपने चरण आदि रखे उनके सर पर उनको नामकरण किया अपनी कृपा प्रदान की और फिर महाप्रभु ने कहा इन वैष्णो की कृपा को भी स्वीकार करो तो उन की कृपा को भी रूप सनातन स्वीकार करते हैं उनके चरणों में गिड़ हैं तो उसी प्रकार से स्वरूप दामोदर महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं और बाकी सारे भक्तों को भी यथा योग्य रूप से मिलते हैं हर अलग अलग भक्तों को मिलने का क्या है यथा योग्य विधान है या टिकेट्स है जिनको हमें पालन करना चाहिए परमानंद पुरी रैल चरण वंदन पुरी गोसाई तारे कैल प्रेम अलिंगन तो इनको पता था कौन से भक्त को कैसे मिलना चाहिए हाँ जैसे कृष्ण भी जब हस्तिनापुर आते थे तो वो भी कैसे मिलते थे आके आ, किनका चरण किनका पकड़ते थे माराज। माराज। और कुंती महारानी का युधिष्ठिर आदि फिर अर्जुन आदि से गले लगते थे इस प्रकार से यथा योग्य कैसे वैष्णव से मिलना चाहिए क्या एटिकेट हैं वह हमें स्वयं सीखने चाहिए तो चाहिए यहाँ जो स्वरूप दामोदर है परमानंद पुरी के चरणों को वंदन करते हैं तो पुरी गोसाही वो तो महान विष्णु है वो क्या करते हैं उनका आलिंगन करते हैं महाप्रभु दिल तारे निभृते वासा घर जला दि परिचर्या लागी दिल एक किंकर तो चैतन्य महाप्रभु कितना केयर कर रहे अभी अभी ये डिवोटी आया है तो अभी ऐसे नहीं कि अभी उसको क्या चाहिए होगा रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए होगा प्रसाद चाहिए होगा कोई एक सेवक भी चाहिए होगा सेवा करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरभ दामोदर के लिए तुरंत क्या किया एक निवास स्थान प्रदान किया एकांत एक में हा? और एक सेवक को कहा कि आप इनकी सेवा करो पानी आदि उनको दो आवश्यक वस्तुएं आदि दो तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहां सारे वैष्णवों की देखभाल करते थे इसलिए काशी मिश्र का जो आलय का वर्णन आता है कि बहुत विशाल घर था वो एक महल के समान था वहां महाप्रभु के साथ बहुत सारे सन्यासी रहते थे मतलब इतने सारे रूम थे लेकिन स्वयं के लिए क्या था महाप्रभु के पास इससे हाफ रूम उसको गंभीरा कहते हैं आज तो पूरे उसी को गंभीरा बोलते हैं, लेकिन गंभीरा क्या है जो छोटा सा कमरा वो गंभीरा है तो इतना बड़ा घर था जिसमें कितने सारे कमरे थे मैं भूल गया कितने एग्जैक्ट कितने सन्यासी थे कितने ब्रह्मचारी थे ऐसे बहुत सारा पूरा ग्रुप ही था फौज थे वैष्णों की क्या थे फौज महंत महंत कहते हैं वो सारे महंत वहां निवास करते थे महाप्रभु के संग में हाँ तो महाप्रभु उनका केयर करते थे आरदिन सार्वभौम आदि भक्त संगे बसिया आछे महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे तो अगले दिन फिर चैतन्य महाप्रभु इन सारे भक्तों को लेकर क्या करते थे कृष्ण कथा की चर्चा करते थे सारे गंभीर में करेंगे क्या भक्तों का जीवन क्या है कृष्ण कथा है इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य चरित्र नित्य करपान ये चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है उसको ये डिवोटिस क्या करो डेली इसको पिया करो और वो कहते कि यदि जो भक्त है भगवत नाम रूप गुण लीला आदि में मग्न नहीं रहेगा उसमें अपना मन नहीं लगाएगा श्रवण कीर्तन आदि नहीं करेगा तो क्या होगा धीरे धीरे वो निर्बल हो जाएगा हाँ जिस प्रकार से कृष्णदास युवराज कहते एक श्लोक में कि भोजन खाकर हमेश बल मिलता है शरीर को तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक बल कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन से मिलता है हाँ अरे वो यदि हम नहीं करेंगे तो भक्त धीरे धीरे निर्बल हो जाएंगे हे न काले गोविंदे रेल आगमान दंडवत करी कहे बिना तो अभी हम उस फेज से गुजर रहे हैं महाप्रभा साउथ इंडिया से आए और वहां अलग अलग डिबोटी आके मिल रहा है अभी पहली बार तो ये अमेजिंग है पहला एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस होता है लाइफ में नहीं पहली बार जब आप मंदिर आते हो इकॉन वो बार बार थोड़ी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पहली बार आप मायापुर जाते हो स्पेशल है वो आप हमेशा कैरी करोगे फर्स्ट एंड लास्ट तो उसी प्रकार से यार जो वर्णन आ रहा है कौन भक्त कैसे पहली बार मिला बाकी का वर्णन नहीं किया कि दूसरी बार तीसरी बार पांचवी बार मिला नहीं सीसी में ज्यादातर वर्णन क्या है पहली बार कैसे मिले तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ जैसे आपको पूछा जाए तो आप कैसे आए कृष्ण भावना में पहली बार तो कैसा रोमांचकारी होता है कि ना हर भक्त रोमांचकारी है अभी आप पूछोग प्रचास बार पचासवी बार आप कैसे आए कुछ आनंद ही नहीं वो कहीं परेशान रहता हो प्रसाद में इतना लाइन होता है ठीक ना ये मिलता है ना उल्ता वो भक्त वैसा करता है वो कथाएं ऐसी होती रहती है वो एक्सपीरियंस डिफरेंट है लेकिन पहला एक्सपीरियंस किसी से भी सुनो वो आपको इंस्पायर करने वाला है रोमांच खड़े करने वाला है तो चैतन्य चरितमृत भी पहला ही एक्सपीरियंस वर्णन करता है बाकी ज्यादा एक्सपीरियंस कुछ कुछ जगह किया है तो फिर अभी गोविंद जो महाप्रभु के सेवक है अभी तो सेवक नहीं है वो आते हैं और उन्होंने प्रणाम किया और विनम्रता से उन्होंने कहा ईश्वर पुरी रोविंद मोर नाम पुरी गोसाई रई तुम्हार स्थान अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए नहीं हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते जनरली हम अपने आप को स्थापित करना चाहते है हाँ और प्रभु के रूप में देना चाहते हैं आपने जो उपाधिया है अपने जो अचीवमेंट्स हैं अपने जो क्वालिटीज है ना वो सब बताना चाहते हैं हाँ तो सामने वाला विनम्र हो जाए <laughs> सुनकर ही हाँ, लेकिन यहाँ जैसे ये गोविंद है एक्चुअली ये वैष्णव का सेवा ये स्वभाव है <coughs> मुझे याद नहीं कल ही पढ़ रहा था कि कभी भी जो वैष्णव है वो अपने बारे में अपना गुनगान नहीं करता तो यहाँ ये यह गोविंद आते हैं गोविंद किन के शिष्य हैं ईश्वरपुरी के किनके शिष्य हैं ईश्वरपुरी के चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं तो ईश्वरपुरी के शिष्य हैं और ये कहा से आए होंगे जनरली वहां से रेमुना से खेर गोपीनाथ से माधवेंद्रपुरी ने वहां शरीर त्यागा था आरान्ती समय में नहीं ये किसी और जगह से आए होंगे ईश्वरपुरी वहां थे तो जब ये दोनों आए ईश्वरपुरी ने उनको भेजा था गोविंद को और काशीश्वर पंडित को तो वो आते और चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहते हैं ईश्वर पुरी भ्रत किसका दास मैं हाँ जो शिष्य है उसके लिए पहला स्वामी कौन है तो वह आध्यात्मिक गुरु है दूसरे है कृष्ण हाँ अवैष्ण मंडली आदि उसके लिए पहला जो आ, स्वामी है हा पहला किसी का वो दास है तो किसका दास है आध्यात्मिक गुरु का ईश्वर पुरी गोविंद मोर नाम हाँ तो कहते हैं कि मैं इश्वर पुरी का सेवक हूं वैसे शास्त्र कहते हैं हरि हरिभक्तिलास आदि कि जब आपको अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम जब आप उच्चारण करते हो तो एटिकेट्स यह है कि आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराज आचार्य हाँ आध्यात्मिक गुरु का नाम लेना चाहिए कि मैं इनका सेवक हूँ अभी तो मॉडर्न एज में सब भूल ही गए मतलब अभी तो बस एक एक होता है ना मैं इनका शिष्य हूँ मतलब मैंने उनको रखा है सेवा में। <laughs> कहते ना ये मेरा नौकर है <laughs> तो वैसा इंट्रोडक्शन देते हम कि ये मेरे गुरु है या ये मेरे स्वामी हैं। है हा? तो इस प्रकार से वो कहते इस प्रकार से तो नहीं कह रहे लेकिन बड़े विनम्रता से कह रहे की मैं ईश्वर का भृत्य हूँ सेवक हूँ और मेरा नाम क्या है <coughs> गोविंद <coughs> पुरी गोसाई रा है तो तोमार मुझे आज्ञा मिली थी माधवेन्द्र माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के आज्ञा मिली जिन आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ क्या आज्ञा थी सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैल कृष्ण चैतन्य निकट रही से हताहारे तो ईश्वर पुरी ने अंतिम समय में इस जगत से प्रस्थान करने के पूर्व मुझे आज्ञा दी थी सिद्धि प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैलमोरे चैतन्य निकट रहे चैतन्य महाप्रभु के निकट रहो और सेवी है उनके क्या करो सेवा करो बस यही उनकी आज्ञा उस आज्ञा को पूर्ति करने के लिए दौड़ कर आते कौन आते हैं गोविंद कहा आते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में कहा है हम अभी गंभीर में है जहाँ काशी मिश्र का आलय है अभी हम हाँ वहां है हाँ, तो हम फिर से मिलेंगे वहाँ वापस <laughs> कल परसों तो इस प्रकार से ये चैतन्य चरित अमृत आगे बढ़ रहा है कृष्णदास कविराज बहुत मधुरता से और बहुत डिटेल वर्णन कर रहे है। और हैं और कृष्णदास कविराज चाहते हैं कि हम इसको सुने सुनते रहे महाप्रभु का चरित्र थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पान करने से क्या होगा पूरा सागर आ जाएगा हाँ हाँ, तो रोज थोड़ा थोड़ा आवश्यक है तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज की कृपा है जो हमें प्रभुपात के माध्यम से प्राप्त हो रही है शिला प्रभुपात के कृष्णदास कविराज के निताई गौर प्रेमानंदगी